गीता तत्वचिंतन योग की परिभाषा बुद्धि योग की व्याख्या यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म बुद्धि योग और बुद्धि इन शब्दों का प्रयोग किया है टीकाकारों ने इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं पर प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार कर्म का अर्थ सकाम कर्म तथा बुद्धि का अर्थ समत्वृत्ति लिया जा सकता है इसे गीता ने व्यवसायात्मिका बुद्धि भी कर, कर पुकारा है जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो बुद्धि का अर्थ समता का भाव यानी योग का भाव क्योंकि समता को ही योग कहा है इसलिए बुद्धि योग का अर्थ हुआ इस योग के भाव से युक्त होना अर्थात समत्व भाव से युक्त होना इस बुद्धि योग की प्रस्तावना गीता पहले कर चुकी है जहाँ पर कर्म योग के प्रकरण के प्रारंभ की भूमिका बांधी गई है इस प्रकार शब्दों का अर्थ करने से श्लोक का मर्म अपने आप स्पष्ट हो जाता है अड़तालीसवें श्लोक में योगस्थ होकर कर्म करने का उपदेश दिया और बताया कि आसक्ति का त्याग तथा सिद्धि असिद्धि में समान रहना ही योग का लक्षण है फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बुद्ध की क्षमता को योग कहकर पुकारा अब यहाँ पर कहते हैं कि जो बुद्धि की इस समता से युक्त नहीं होता और फल पाने के उद्देश्य से कर्म करता है उसका ऐसा कर्म बुद्ध योग की अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट छोटी श्रेणी का होता है आचार्य शंकर कामना युक्त कर्म को जन्म मरणालदि का हेतु मानते हैं जबकि बुद्धि को अभय प्राप्ति का कारण श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू बुद्धि का आश्रय ले क्योंकि फल प्राप्ति की आशा लेकर कर्म करने वाले लोग दीन होते हैं योग वृत्ति और भोग वृत्ति का अंतर यहाँ बुद्धि योग अथवा बुद्धि की कोरी प्रशंसा नहीं की गई है यह तो जीवन का सत्य है कि फल चाहने वाला दीन हो जाता है जो योग में स्थित होकर कर्म नहीं करता वह भोग की प्रेरणा से कर्म करता है कर्म करने की केवल दो ही प्रेरणाएँ हो सकती हैं एक भोग की और दूसरी योग की योग की प्रेरणा का फल क्या होता है यह अगले दो श्लोकों में प्रदर्शित हुआ है कि कैसे बुद्धियुक्त पुरुष पाप पुण्य से ऊपर उठकर कर जन्म मरण के बंधन को छिन्न कर डालता है और निर्भय रूप निर्दोष परम पद को प्राप्त कर लेता है प्रस्तुत पद्य के अंतिम चरण में यह बताते हैं कि भोग की प्रेरणा का फल क्या होता है व्यक्ति कृपण हो जाता है दीन हो जाता है जो ही व्यक्ति के मन में फल की आशा प्रविष्ट हुई कि उसकी वृत्ति याचक की सी होती हो जाती है बुद्धि योग में निष्काम कर्म योग में निर्भयता है निरपेक्षता है पर मुखापेक्षा भाव का अभाव है कर्म भोग में सकाम कर्म में असिद्धि का भय है याचकता है दूसरे का मुँह जोहना है और यह आशा मनुष्य को निर्लज बना देती है कृपण का एक अर्थ निर्लज्ज भी किया जा सकता है महाराज याति तृष्णा से इतने दीन हो गए थे कि वे अपने पुत्रों का यौवन मांगने में लज्जा का अनुभव नहीं करते फल की यह लालसा यह तृष्णा ही सारे अनर्थों की जड़ है महाभारत ने तृष्णा को प्राणांतक रोग कहकर पुकारा है जो फलासा को छोड़ सकता है वही दीनता से ऊपर उठ सकता है कहा भी गया है तृष्णाम चेह परित्यज्य को दरिद्र क ईश्वर तस्चेत प्रसरो दत्तो दास्यम नु शिशी जिस पुरुष ने तृष्णा का त्याग कर दिया उसकी दृष्टि में दरिद्र और बहुत बड़ा ऐश्वर्य रखने वाला दोनों एक से ही हो जाते हैं उसे जब किसी से कुछ लेना नहीं तब उसकी दृष्टि में दरिद्र और समर्थ में भेद ही क्या रहेगा और यदि तृष्णा को तनिक भी मन में स्थान दिया जाए तो दास भाव आकर सिर पर चढ़ जाता है अर्थात तृष्णा वाला पुरुष सबके आगे दास भाव प्रदर्शित करने लगता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि कामनायुक्त कर्म तो अत्यंत निकृष्ट है वह हमें दीन और निर्लज बना देता है अतएव हम बुद्धि की भाव की शरण जाएँ और समत्व वृत्ति से युक्त हो फलासा का त्याग करते हुए कर्मों का संपादन करें फलासा त्याग का फल यह होगा कि हम पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे बुद्धियुक्तों जहाती है उभय सुकृत दुष्कृति तस्मात्व योग कर्म सुकौशलम समबुद्धियुक्त निष्काम कर्मयोगी इस इस्लोक में पुण्य और पाप दोनों से अलिप्त रहता है इसलिए तू इस योग का आश्रय ले पाप पुण्य से बचकर कर्म करने की कुशलता या युक्ति को ही योग कहते हैं